मांडुक्योपनिषद शांक भाष्य भोक्ता और भोग्य के ज्ञान का फल तेजु धामसु यदोज्य भोक्ता यकृति वेद तदुभ स भुंजानो न लिप्यते जाग्रवप्न और सुसुप्ति इन तीनों स्थानों में जो भोज्य और भोक्ता बतलाए गए हैं इन दोनों को जो जानता है वह भोगों को भोगते हुए भी उनसे लिप्त नहीं होता तेसु धाम जागृदादिषु स्थूल प्रविव्दाननंदख्यम भोज्यमेकूत येजस प्राग्ख्यो भोक्त सोहमेन प्रतिसधना दृष्टिवा विशेषाच प्रकृतितः यो वेदुभ भोज्य भोक्तृतयानेुंजानो न लिप्यते भोज्य नहि भोज्यवाद यो विषय स तेन हीयते वर्धते वा न दग्धा व्य स्विष्ण जाग्रत आदि तीन स्थानों में भी जो स्थूल सूक्ष्म और आनंद संयक तीन भेदों में बटा हुआ एक ही भोज्य है और वह मैं हूँ इस प्रकार एक रूप से अनुसंधान किए जाने तथा दृष्टित्व में कोई विशेषता न होने के कारण विश्व तेजस और प्राज्ञ नामक जो एक ही भोक्ता बतलाया गया है इस प्रकार भोज्य और भोक्ता रूप से अनेक प्रकार विभिन्न हुए इन दोनों भोक्ता और भोज्य को जो जानता है वह भोगता हुआ भी लिप्त नहीं होता क्योंकि समस्त भोज्य एक ही भोक्ता का भोग है जैसे अग्नि अपने विषय काष्ठादि को उजलाकर न्यूनाधिक नहीं होता अपने स्वरूप में सदा समान रहता है उसी प्रकार जिसका जो विषय होता है वह उस विषय के कारण ह्रास अथवा वृद्धि को प्राप्त नहीं होता प्राण की सब की सृष्टि करता है प्राण ही सबकी सृष्टि करता है सर्व भावानाम सतामेति विनिश्चय सर्व जनयति प्राण चेतोन सुन पुरुषः पृथक यह सुनिश्चित बात है कि जो पदार्थ विद्वान होते हैं उन्हें सबकी उत्पत्ति हुआ करती है बीजात्मक प्राण ही सबकी उत्पत्ति करता है और चेतनात्मक पुरुष चैतन्य के आभास भूत जीवों को अलग अलग प्रकट करता है सताम विद्याकृतनाम रूप सता विद्यम सेद्यातनामस्वेण सर्वतेजसराजभेद प्रभाव उत्पत्ति वक्षति चन्ध्यापुत्रो न तत्व मयया इति यदि सतामेव जन्म सैद्रमणो अव्यवहार्य ग्रहणद्वाराभासंग दृष्ट रज्जुसर्पादीनाद्यातमायाबीजोत्पन्ना रज्ज्वाद्यात्मना सव नि निरास्पदा रज्जुसर्पमृगतृष्णीद क्वचि उपलभ्य यथारज्ज्वासर्पोत्पत्तेज्ज्वात्म सर्प संवासीत एवं प्राग प्राण सर्वान उत्पत्तेणबीजात्मन सत्व श्रुतिरपी व्यक्ति ब्रह्मेदम आत्मवेदम अग्र आसीत सत अर्था अपने नाम रूपात्मक मायिक स्वरूप से विद्यमान विश्व तेजस और भेद वाले संपूर्ण पदार्थों की उत्पत्ति हुआ करती है आगे यह कहेंगे भी कि बंध्यापुत्र न तो वस्तुतः और न माया से ही उत्पन्न होता है यदि असत्य अर्थात स्वरूप से अविद्यमान पदार्थों के ही उत्पत्ति हुआ करती तो अव्यवहार्य ब्रह्म को ग्रहण करने का कोई मार्ग न रहने से उसकी असत्ता का प्रसंग उपस्थित हो जाता अविद्याकृत माया में बीज से उत्पन्न हुए रज्जु सर्पाद की भी रज्जु आदि रूप से सत्ता देखी गई है किसी भी पुरुष ने निराश्रय रज्जु सर्प अथवा मृग तृष्णा आदि कभी नहीं देखे जिस प्रकार सर्प की उत्पत्ति से पूर्व रज्जु में रज्जु रूप से सत ही था उसी प्रकार समस्त पदार्थ अपनी उत्पत्ति से पूर्व प्राणात्मक बीज रूप से सत ही थे इसी से श्रुति भी कहती है यह ब्रह्म ही है पहले यह आत्मा ही था इत्यादि सर्वम जनयती प्राणचेतो अंशुनसव इव जलार्क पुष्स्तो जलार्कसम तेजस विश्वभेदेन चेतो देहभेदेश्यमचेतवो ये तान तुषा पृथ्वी भाव विषय भावक्षण विस्फुंगवत संलक्षण जलाक जीवलक्षणा तीतरान सर्वभावान प्राणो बीजात्मा जनयति क्षुद्रा विस्फुलिंगा इत्यादि श्रुते हैं सब पदार्थों को बीज रूप प्राणो प्राण ही उत्पन्न करता है तथा जो जल में प्रतिबिंबित सूर्य के समान देव मनुष्य और आदि विभिन्न शरीरों में प्राग्ञ तेजस एवं विश्व रूप से भाषमान चिदात्मक पुरुष के किरण रूप चिदाभास है उन विषय भाव से विलक्षण तथा अग्नि की चिनगारी और जल में प्रतिबिंबित सूर्य के समान सजातीय जीवों को पुरुष अलग ही उत्पन्न करता है उनके सिवाय अन्य समस्त पदार्थों को द्वीजात्मक प्राण उत्पन्न करता है जैसा कि जिस प्रकार मकड़ी जाला बनाती है तथा जैसे अग्नि से छोटी छोटी चिनगारियाँ निकलती है इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध होता है सृष्टि के विषय में भिन्न भिन्न विकल्प विभूतिम् प्रसव्य सृष्टि मन्यन्ते स्वप्न मया स्व रूपे तेह सृष्टि विकल्पिता सृष्टि के विषय में विचार करने वाले दूसरे लोग भगवान की विभूति को ही जगत की उत्पत्ति मानते हैं तथा दूसरे लोगों द्वारा यह सृष्टि स्वन और माया के समान मानी जाती है विभूति विस्तार ईश्वर से सृष्टि श्रिष्ट सृष्टिचिता मनते न तो परचिता सृष्टावादर इंद्रो माया भीपुरूप ईयते श्रुते न नहि मायावीन सूत्र आकाशे निक्षिप्य तेन सायुधम चक्षु चक्षुगोचरता अतीत युद्धन खंड सशिखि पति पुनरुत्थित पश्यता तत्त मयाद सचिंतायां आदरो तथैवाय मायावि सूत्र प्रसारणसम सुषुप्त स्वनासदूढ़ तस्थ राग तेजसादी परमार्थ मायावी स सूत्रदारूढ़ाभ्याम परम सवमिष्ठो मयाचंदो एव शितो यथा तथा परमार्थ तोख्यम परम अतस्तवाद मुक्षू म निष्प्रयोजनायां सृष्टाबादर सृष्टिचिताबते विक स्वप्नमाया माया स्वप्नरूपा माया स्वरूपा चेति। यह सृष्टि ईश्वर की विभूति यानी उसका विस्तार है ऐसा सृष्टि के विषय में विचार करने वाले लोग मानते हैं तात्पर्य यह है कि परमार्थ चिंतन करने वालों का सृष्टि के विषय में आदर नहीं होता जैसा कि इंद्र अर्थात परमात्मा माया से अनेक रूप वाला हो जाता है इस श्रुति से सिद्ध होता है केवल बहिर्मुख पुरुष ही उसकी उत्पत्ति के विषय में तरह तरह की कल्पना किया करते हैं आकाश में सूत फेंककर उस पर शस्त्रों सहित आरूढ़ हो जाने आरूढ़ हो नेत्रेंद्र की पहुँच से परे जाकर युद्ध के द्वारा अनेकों टुकड़ों में विभक्त होकर गिरे हुए मायावी को पुनः उठा उठता देखने वाला पुरुषों को उसकी रची हुई माया आदि के स्वरूप के चिंतन में आदर नहीं होता उस मायावी के सूत्र विस्तार के समान ही ये सुसुप्ति और स्वप्नादि के विकास हैं तथा उस सूत्र पर चढ़े हुए मायावी के समान ही उन सुसुप्ति आदि अवस्थाओं में स्थित राज्य एवं तेजस आदि है किंतु वास्तविक मायावी तो सूत्र और उस पर चढ़े हुए मायावी से भिन्न है और वही जैसे माया से आच्छादित रहने के कारण दिखलाई न देता हुआ ही पृथ्वी पर स्थित रहता है वैसा ही तुरय संज्ञक परमार्थ तत्व भी है अतः मोक्षकामी आर्य पुरुषों का उसी के चिंतन में आदर होता है प्रयोजनहीन सृष्टि में उनका आदर नहीं होता अतः ये सब विकल्प सृष्टि का चिंतन करने वालों के ही है इसी से कहा है स्वप्न माया रूपा इति अर्थात दूसरे इसे स्वप्न रूपा और माया रूपा बतलाते हैं इच्छा मात्रम प्रभो सृष्टि रिति सृष्टौ विनिश्चिता कालात्त प्रसूतिम भूताना मनंते कालचिंतका कोई कोई सृष्टि के विषय में ऐसा निश्चय रखते हैं कि प्रभु की इच्छा ही सृष्टि है तथा काल के विषय में विचार करने वाले ज्योतिषी लोग काल से ही जीवों की उत्पत्ति मानते हैं इच्छा मात्रम प्रभु सत्य संकल्पवाद सृष्टिघटादि ही संकल्पनामात्र्पनातिरिक्त संकल्प कालादेव सृष्टिरीति केचिन्न भगवान सत्य संकल्प है अतः घटादि की सृष्टि प्रभु का संकल्प मात्र है उनके संकल्प से भिन्न नहीं है तथा कोई कोई सृष्टि काल ही से हुई है ऐसा कहते हैं भोगार्थम सृष्टि ऋत्यन्ने तिथा परे देवस्या ही स स्वभावयम आपकाम कुछ लोग सृष्टि भोग के लिए है ऐसा मानते हैं और कुछ क्रीड़ा के लिए है ऐसा समझते हैं परन्तु वास्तव में तो यह भगवान का स्वभाव ही है क्योंकि पूर्ण काम को इच्छा ही क्या हो सकती है इति भोगाथम क्रीड़ाथमित चाणे सृष्टि मनते अनो पक्षे दूषण देवस्थ स स्वभावय देवस्थापक्ष आश्रि सर्वेश वा पक्षा नाम आप्त कामस्य पक्षाण आपकाम से का रज्वादीना अविद्यास्वभाव्यतिरेकेण सर्पाद्याभासारण सक्यम वक्त दूसरे लोग सृष्टि को यह भोगार्थ अथवा क्रीडार्थ है ऐसा मानते हैं देवस् स्वभाव इस वाक्य से देव के स्वभाव का पक्ष आश्रय लेकर इन दोनों पक्षों को दोषयुक्त बतलाते हैं अथवा आप्त आत्व कामश्य का यह चौथा पाद सभी पक्षों को दोषयुक्त बतलाने वाला है क्योंकि अविद्या रूप अपने स्वभाव के बिना रज्जो आदि का सर्पादि की अभिव्यक्ति में कारणत्व नहीं बताया जा सकता चतुर्थ पाद का विवरण चतुर्थ पाद क्रम प्राप्तों वक्तव्य इत्याप्रज्ञम इत्यादि न सर्व सर्वश्द इति शून्यवाद शब्दीधेय प्रतिषेधन नाव चुरीय निर्दिदीक्षति शून्यमेव अब क्रम से प्राप्त हुआ चौथा पाद भी बतलाना है अतः यही बात नात प्रज्ञ इत्यादि मंत्र से कहते हैं वह चौथा पाद संपूर्ण शब्द प्रवित्ति के निमित्त से रहित है अतः शब्द से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता इसलिए श्रुति अंत प्रज्ञत् आदि विशेष भाव का प्रसेद करके ही उस तुरी का निर्देश करने में प्रवृत्त होती है तब तो वह शून्य रूप ही हुआ न मिथ्या विकल्प से निर्मित है रजत सर्प पुरुष मृग तृष्णिकादि विकल्प शुक्तिजुस्थाड़ादी व्यतिरेके शख्या कल्पयुम एवं तकंदीय से इति न प्रतिषेध प्रत्यय उदकाधारा देरव घटादेह सिद्धांति नहीं क्योंकि मिथ्या विकल्प का बिना किसी निमित्त के होना संभव नहीं है चांदी सर्प पुरुष और मृगतृष्णा आदि विकल्प क्रमशः रस्सी आदि के बिना निराश्रय ही कल्पना नहीं किए जा सकते पूर्व यदि ऐसी बात है तब तो प्राणादि संपूर्ण विकल्प का आश्रय होने के कारण वह तुरीय शब्द का वाक्य सिद्ध होता है जल के आधार, भूतघट आदि के समय अंतप्राग्यवादी के प्रसेद द्वारा उसकी प्रतीति नहीं कराई जा सकती न प्राणादिविकपुक्ति काजतादेह न ही सदसो संबंध शब्द प्रवृत्त नापि प्रमाणातर विषय स्वरूपेण गवादिवत आत्मान निपाधिक गवादीवन्ना जातिमतीयेषाभा क्रियाव पाचका विक्रिय गुणवत्व नीलादीवन्नगुण अतो मरहति। सिद्धांति ऐसी बात नहीं है क्योंकि शुक्ति आदि में प्रतीत होने वाली चांदी आदि के समान प्राणादि विकल्प असद्रूप है तथा सत और असत का संबंध अवस्तुरूप होने के कारण शब्द की प्रवित्ति का हेतु नहीं हो सकता और न गौ आदि के समान व स्वरूप से किसी अन्य प्रमाण का ही विषय ही हो सकता है क्योंकि आत्मा उपाधि रहित है इसी प्रकार अद्वितीय रूप होने के कारण सामान्य अथवा विशेष भाव का अभाव होने से उसमें गौ आदि के समान जातिमत्व भी नहीं है और न अभिकारी होने के कारण उसमें पाचकादि के समान क्रियावत्व तथा निर्गुण होने के कारण नीलता आदि के समान गुणवत्व ही है इसलिए उसका किसी भी नाम से निर्देश नहीं किया जा सकता सस विषाणादि समत्वा निर्थकत्व तरही पूर्वपक्ष तब तो शस् शिंगादि के समान असद्रुप होने के कारण उसकी निरर्थक निरर्थकता ही सिद्ध होती है ना आत्म त्वाव गमे न आत्म्वावगमे तोरीय श्यात्म तृष्णाव्याृत्ति हेतुसुक्ति तो कावगम इव रजत तृष्णायाह न ही तुरीयस्यात्मगमे ग्यविद्या तृष्णादिदोषाण संभवोस्ति संभवों नुरीयसम्वान्न गणस्तोपनषदा तथे नोपक्षयात तत्वसी अयमा ब्रह्म तत्स्यम स आत्मा यदि परा ब्रह्म स ब्रह्माभ्यज आत्म वेदक सर्व इदीना नहीं क्योंकि सुक्ति का ज्ञान होने पर जिस प्रकार उसमें आरोपित चांदी की तृष्णा नष्ट हो जाती है उसी प्रकार तुरय हमारा आत्मा है ऐसा ज्ञान होने पर वह अनात्म संबंधिनी तृष्णा को निवृत्त करने का कारण होता है तुरय को अपना आत्मा जान लेने पर अविद्या एवं तृष्णादि दोषों की संभावना नहीं रहती और तुरय को अपने आत्मस्वरूप से न जानने का कोई कारण भी नहीं है क्योंकि तत्वसी अयमात्मा ब्रह्म तत्स्यम स आत्मा यक्षाद परा ब्रह्म स बाह्याभ्यंतरों आत्मै आत्म वेद इत्यादि समस्त वाक्यों का परवसान इसी अर्थ में हुआ है सोय आत्मा परमाचतुष्पादी तुक्तस्तः पर रूपम अविद्याकृतम रज्जु रूप अविद्यात रज्जुसर्पादी संुक्त पादक्षण बीजाकुरस्थय अथे दान अबीजात्मक परमस्वरूप रज्जुस्थनीय सर्पादिस्थनीयोस्थानिराकरण ना नात प्रग इदी वह यह आत्मा परमार्थ और अपरमार्थ रूप से चार पद वाला है ऐसा कहा है उसका बीजाकुर स्थानीय पादत्र अपरमार्थ रूप रज्जु सर्पादि के समान अविद्या जनित कहा गया है अब अपसर्पाद स्थानीय उक्त तीनों पादों का निराकरण कर नानतः प्रज्ञम इत्यादि रूप से उसके स्थानीय अबीजात्मक परमार्थ स्वरूप का वर्णन करते हैं